तलवकार शाखा की केनोपनिषद के प्रथम खंड का विचार कल संपन्न हुआ द्वितीय खंड का विचार आज प्रारंभ होना है भगवान भाष्यकार द्वितीय खंड का पूर्व खंड के साथ संबंध स्पष्ट करते हुए कथन कर रहे हैं करें इत्यादि से तो भाष्य में भाष्यमें हेयोपाधेय विपरीतस्तम आत्मा ब्रह्म प्रत्यायि शिष्य सुषु अहम ब्रह्म इति इति इति सुष्टु माम आशंक्य आचार्यः यदि सुषुेद मृहिया आचार्य प्रथम कृत के द्वारा शिष्य का प्रश्न तथा आचार्य के उत्तरात्मक श्रुति ने ये बताया कि हे उपादे भाव रहित तो आत्मा ब्रह्म है हे उपादे भाव रहित है आत्मा वो है उपदेश सुनने वाला स्वयं शिष्य वह न तो अपना हेय है न तो उपाधेय है हे उपाधेय भाव से रहित हैं और जो उपाधेय भाव से रहित हैं उसे ही आत्मा ब्रह्म बताया गया का मतलब आत्मा को ब्रह्म बताया गया इति प्रत्यायित यानी ज्ञापितः बोधितः ये शिष्य का विशेषण है आचार्य ने शिष्य को प्रथम खंड में बताया कि हे दे हे उपादे भाव से रहित तो तुम आत्मा हो वही ब्रह्म है यानी तुम ही ब्रह्म हो ऐसा आचार्य ने शिष्य को उपदेश किया आचार्य के द्वारा इस प्रकार का उपदेश प्राप्त करके शिष्य कहीं ऐसा न समझ ले कि मैं अच्छी तरह से अपने आप को जानता हूं ऐसा शिष्य न समझे कहीं समझ जा तो ये यथार्थ ज्ञान नहीं है अयथार्थ ज्ञान है अपने आप को जानने की क्रिया का कर्ता भी और कर्म भी समझना आत्मा में जानने की क्रिया का करमत तो नहीं है और मैं अपने आप को अच्छी तरह से जानता हूं का मतलब जैसे सामने वाली वस्तु आंख से गृहित हो रही है उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं व्यवहार में कहा जाता है ये मेरे ज्ञान का विषय बन रही है ये माइक काला है इतना छोटा है इस रूप से मैं अच्छी तरह से माइक को जानता हूं, ऐसे व्यवहार में जैसे कहा जाता है वेद्य रूप से और माइक का व्यत्ता अपने आप को समझा जाता है ऐसे जो विदित अविदित से भिन्न आत्मस्वरूप ब्रह्म है उसे कहीं शिष्य समझ है कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से जानता हूं ब्रह्म मेरा वेद्य है मैं ब्रह्म का वेदिता हूं इस रूप में गात्री के भाव समझ करके तो शिष्य आचार्य के मन में ये आशंका हुई ऐसा कहीं शिष्य समझ बैठ जाए तो उसकी ये समझ गलत है उसकी इस गलत समझ को निकालने के लिए स्थुना निखनन न्याय से शिष्य की बुद्धि की विचालना करने के लिए इन्हें थोड़ा हिला करके देखने के लिए आचार्य यदि इत्यादि वाक्य बताते हैं यहाँ पर कहा कि एवं हे उपादेय विपरीत आत्मा इति प्रत्यायता शिष्यो अहम् एव ब्रह्म सुष्टु वेद अहम मृहिया आचार्य के मन में ऐसी आशंका ही तो फिर इस आशंका से युक्त आचार्य कहते हैं कि शिष्य बुद्धि विचारनार्थम यदि इति आहो यदि इत्यादि वाक्य कहता है अब ये जो यदि शब्द प्रयोग का हेतु बताया गया इस पर आक्षेप करते हैं ये बताने के लिए कि आचार्य के मन में ये जो शंका आई है शिष्य ब्रह्म को यदि वेद्य समझेगा तो ये उसका अयथार्थ ज्ञान है इत्याकारक आशंका आचार्य की सही है और उस शंका का निराकरण करने के लिए और शिष्य के उस विपरीत ज्ञान को दूर करने के लिए यदि इत्यादि शब्दों का प्रयोग उचित है ये सिद्ध करने के लिए आक्षेप समाधान किया जा रहा है नन इत्यादि से हम वो वे, वेदिता है वेद्य नहीं दृक एवं न तो दृश्यते ओ दृष्टा ही हैं, यानी विषयी ही हैं, विषय नहीं है और उसे अविषयी अविषय ब्रह्म को यदि कोई विषय तया जानता है तो वह उसका ज्ञान विपरीत ज्ञान है शिष्य के यदि शिष्य का ज्ञान भी यदि ऐसा ही होगा तो यह विपरीत ज्ञान होगा इस विपरीत ज्ञान को हटाने के लिए आचार्य कह रहे हैं लेकिन यदि इत्यादि आचार्य के कथन पर आक्षेप किया जा रहा है ननु इत्यादि से पूर्व पक्ष के द्वारा इस आक्षेप का निराकरण सिद्धांति करेंगे तो जो बताया गया यदि इत्यादि वाक्य का तात्पर्य वह उचित सिद्ध हो जाएगा सुनिश्चित हो जाएगा ननु इष्टा एवं अहम् इति निश्चिता प्रतिपत्ति तो ये शंका है कि कहते हैं सु अहम् सुवेदाकारक प्रती शिष्य की निश्चित प्रतिपत्ति उचित ही है दृढ़ ज्ञान है निश्चिता प्रतिपत्ति यानी दृढ़ बोध ये उचित ही है फिर उस प्रतिपत्ति से निश्चय से शिष्य की बुद्धि का विचालन आचार्य क्यों कर रहे हैं इस निश्चय को क्यों हिला रहे हैं ऐसी ये शंका हुई इसे सिद्धांत कहते हैं कि सत्यम इष्टा निश्चिता प्रतिपत्ति कहते हैं दृढ़ ज्ञान दृढ़ यथार्थ ज्ञान ब्रह्म का तो इष्ट ही है लेकिन ब्रह्म जैसा है वैसा ही दृढ़ प्रतिपत्ति ज्ञान ब्रह्म का हो तो इष्ट है ब्रह्म दृख हैं विषयी हैं विषय नहीं है तो अविषय ब्रह्म का अविषय तया ज्ञान अनिदं ब्रह्म का अनिदं तया ज्ञान तो इष्ट हैं लेकिन अनिदं ब्रह्म का अविषय ब्रह्म का यदि तया, यानी विषय तया ज्ञान यदि होता है तो माना जाएगा वह यथार्थ ज्ञान नहीं है जो अनिदम है वह ईदमतया प्रतीत हो रहा है का अर्थ है उसका यथार्थ स्वरूप गृहित नहीं हो रहा है और यथार्थ स्वरूप ही ज्ञात हो रहा है। उस विपरीत ज्ञान को निवृत्त करना आवश्यक है इसलिए कहते हैं कि सत्यम इष्टानिश्चिता प्रतिपत्तिर अनिदम ब्रह्म का अनिदमतया ज्ञान दृढ़ ज्ञान तो इष्ट है अपेक्षित है किंतु न सुवेदा इति नहीं सुवेदा अहम तो सुवेदा अहम इति ये ज्ञान अपेक्षित नहीं है का मतलब वेद्यतया ब्रह्म का ज्ञान अपेक्षित नहीं है सुवेद शब्द से लिया जा रहा है वेद्यतया ज्ञान इसी को स्पष्ट करते हुए किसे सुवेद कहा जाता है इसे स्पष्ट करते हुए उदाहरण से बता रहे हैं कि यदि वेद्यम वस्तु विषयी भवती तत सुष्टु वेदितुम शक्यम कहते हैं जो पदार्थ वेद्य रूप से यानी दृश्य रूप से ज्ञान का विषय बनता है उसे कहा जा सकता है कि सुवेद हो रहा है वो उसका वेदन सुवेदन है अच्छी तरह से जाना जा रहा है ये कहा जा सकता है तत्व वेदितुम शक्यम तत् वस्तु सुष्टु वेदितुम शक्यम जो दृश्य पदार्थ विषय बन रहा है वेद्यतया ज्ञात हो रहा है उदाहरण के लिए कहते हैं जैसे जो जलाने योग्य ईंधन है का उसे अग्नि सुष्टु जला सकता है ये तो कहा जा सकता है लेकिन सुष्टु दाह्य नहीं है अग्नि का अपना स्वरूप उदाहक है ना इसलिए दाह्य नहीं बनेगा और का दाह्य है तो उसे कहा जाता कहा जा सकता है कि वह अग्नि से सुदाह्य है उसका सुदहन अग्नि कर रहा है ये उदाहरण बता रहे हैं कि दाह्यम ईव दग्धुम अग्नेर दाहक अग्नि के द्वारा ये कर्ता में सृष्टि है अग्निना इस अर्थ में में है। तो दहा के यथा सुशक सुशक्य सुशक्य न नतु अग्नेह स्वरूपम एव अग्नि अपने स्वरूप को सुदाह्य नहीं बना सकता अग्नि के द्वारा अग्नि का स्वरूप सुष्टुदाह्य है ये नहीं कहा जा सकता अच्छी तरह से जला रहा यह नहीं कहा जा सकता ये उदाहरण हुआ अग्नि जो दहाक हैं दहन क्रिया के प्रति कर्ता है उसके स्वरूप से भिन्न काष्टादि सुष्टु दाह्य होंगे उनका सुष्टु दहन अग्नि से होगा और अग्नि के स्वरूप का अग्नि से सुष्टु दहन नहीं होगा स्वरूप में स्वरूप विषय क्रिया नहीं होती यानी स्वरूप कर्ता का स्वरूप कर्ता के क्रिया का विषय नहीं बनता तो अग्नि की क्रिया है दहन क्रिया उसका विषय अग्नि का स्वरूप नहीं बनेगा इसलिए अग्नि का स्वरूप दाह्य नहीं है दाहक होने से जैसे ऐसे आत्मा वेदिता है दृक है वो दृश्य नहीं है तो वेदन क्रिया का वह कर्ता बनेगा वेदिता बनेगा उससे जो वेद्य है वह अच्छी तरह से जानना संभव है ईदनतया वेद्य को वेद्य तया जानना सुष्टु जानना हो सकता है लेकिन वेदिता का स्वरूप वेद्य घटादि के तरह नहीं बनेगा सुष्टु सुवेद्य तद विषयक सुवेदन क्रिया नहीं होगी ये दष्टात में बताया जाएगा ही वेदि स्वात्मा इत्यादि की अवतरण टीका है इसे देखिए वेदि स्वूपत्व ब्रह्मणु मूत विषयत्व स्वूपत्व अतिरिक्तस्य विषयत्वे विषय अनुपपन्नम्? इति आशंक्य आह सर्वस्य ही इति कहते अग्नि का स्वरूप सुदाह्य नहीं है जैसे काष्टादि सुदाह्य हैं क्योंकि वो दहाक का स्वरूप है इसलिए वो दहन का विषय नहीं बनेगा ये तो ठीक है ऐसे ब्रह्म भी सुवेद्य नहीं बनेगा यदि वेदिता का स्वरूप होगा तो अग्नि का स्वरूप सुदाह्य क्यों नहीं है काष्टादि सुदाह्य क्यों है तो काष्टादि अग्नि का स्वरूप न होने से सुदाह्य है सुदहन का विषय है और अग्नि का स्वरूप स्वरूप होने से सुदहन का विषय नहीं बनेगा वो दाहक का स्वरूप है इसलिए सुदहन का विषय नहीं है सुदाह्य नहीं है ऐसे ब्रह्म भी सुवेदन का विषय तब नहीं बनेगा यदि वह वेदिता का स्वरूप हो जैसे अग्नि का स्वरूप होने से अग्नि का स्वरूप सुदहन का विषय नहीं है तो ये कह रहे हैं कि वेदितु स्वरूपत्वे ब्रह्मनो महाभूत विषयत्व यदि वेदिता का स्वरूप ब्रह्म होगा तब तो सुवेदन का विषय ब्रह्म नहीं होगा लेकिन ब्रह्म वेदिता का स्वरूप है इस अर्थ का निश्चयक कोई प्रमाण तो है नहीं पूर्व पक्षी कह रहे हैं भेदवादी जो वेदिता प्रमाता जीव से ब्रह्म को भिन्न मानते हैं वस्तुतः ही भेदवादी वे कहते हैं कि स्वरूपत्व माना भावात यानी ब्रह्मण वेदितु स्वरूपत्व माना भावात ऐसे लगाना ब्रह्म वेदिता का स्वरूप है इस अर्थ का निश्चायक मान यानि प्रमाण का अभाव होने से ये नहीं कहा जा सकता कि वेदन क्रिया का कर्ता जो प्रमाता है जीव उसका स्वरूप ब्रह्म है यह नहीं कहा जा सकता तो स्वरूप न होने से वेदिता का जैसे घटाधि सुवेद्य है सुवेदन का कर्म है विषय है ऐसे ब्रह्म भी भावात वेदिता का स्वरूप न होने से घटादी के तरह सुवेदन का विषय बन सकता है उसमें तो आ सकता है इसलिए सुष्टु वेद अहम ब्रह्म ऐसा ही कोई कहता है तो ठीक ही कहता है भेदवादी की दृष्टि में अपना विषय बना रहा है ब्रह्म को <coughs> स्वरूपत्वे तो माना भावात अतिरिक्तस्य विषयत्वे किम अनुपपन्नम? अनुपन्नमें वेदितुहु अतिरिक्तस्य ब्रह्मणा ऐसे लगाना वेदिता का स्वरूप ब्रह्म है इस अर्थ का ज्ञापक कोई प्रमाण न होने से ब्रह्म को मानना होगा वेदिता से भिन्न घटादि के तरह तो ब्रह्म जब वेदिता से अतिरिक्त यानी भिन्न है तो वेदिता से अतिरिक्त ब्रह्म को विषय मानने में क्या अनुपपत्ति है कोई अनुपपत्ति नहीं होनी चाहिए हां, ब्रह्म में विषय तो सिद्ध होना चाहिए ये पूर्व पक्ष हुआ इस प्रकार की आशंक, आशंका हुई तो इति आशंक आह इस आशंका का निराकरण करते हुए ये कहा जा रहा है कि समस्त ज्ञान कांड वेदों का यही तो बता रहा है कि ये समस्त वेदिताओं का स्वरूप ब्रह्म है इस अर्थ का ज्ञापन करने के लिए ही वेदों का ज्ञान कांड है का अर्थ है वेदांत प्रमाण से ब्रह्म वेदिता का स्वरूप है ये सुनिश्चित है वेदांत प्रमाणक बात है ये वेदिता का स्वरूप ब्रह्म है करके इसलिए वो वेदिता से अतिरिक्त नहीं है अतिरिक्त होगा तो सुवेदन का उसे विषय मानने में कोई अनुपपत्ति नहीं है वो उत्पन्न हो सकता है वे सुवेदन का विषयत्व तो ब्रह्म में लेकिन ब्रह्म वेदांत बता रहा है कि वेदिता से अनतिरिक्त है अतिरिक्त नहीं है इसी अभिप्राय से लिखते हैं भास्कर भगवान कि सर्वस्य सर्वस्वी वेदितु स्वात्मा ब्रह्म सर्व वेदांता सुनिश्चितो अर्थ समस्त वेदिता यानी प्रमाताओं का यानी जीव मात्र का स्वात्मा यानी स्वरूप ब्रह्म है स्वात्मा शब्द का अर्थ है स्वरूप स्वस्वरूप तो समस्त प्रमा, प्रमाताओं का स्वरूप ही ब्रह्म है यह समस्त उपनिषदों का सुनिश्चित अर्थ है इसी अर्थ का ज्ञापन करके वेदांत प्रमाण बनता है उपनिषेद प्रमाण है इसी अर्थ में इसलिए ये जो पूर्व पक्षी का कथन था स्वरूप माना भावात् वेदिता का स्वरूप ब्रह्म है इस अर्थ का ज्ञापक कोई प्रमाण न होने से यह गलत सिद्ध हुआ वेदांत प्रमाण है वेदिता का स्वरूप ब्रह्म को बताने वाला तो जैसे अग्नि का स्वरूप सुदहन का विषय नहीं बनता सुदाह्य नहीं होता ऐसे वेदिता का स्वरूप ब्रह्म होने से वह सुवेदन का विषय नहीं बनेगा उसे सुवेद्य नहीं कहा जाएगा जैसे वेदिता के स्वरूप से अतिरिक्त घटादि को सुवेद्य कहा जाता है ऐसा सुवेद्य ब्रह्म को नहीं कहा जा सकता तो कहते हैं जैसे सारी उपनिषदें ब्रह्म वेदिता का स्वरूप है ये बता रही है ऐसे यहाँ पर भी यानि केनुपनिषद में भी यही बात बताई गई प्रथम खंड में और आगे भी बताई जाएगी कि वेदिता का स्वरूप ही ब्रह्म है इस बात को बताया जाएगा इसे कह रहे हैं कि इह तदेव प्रतिपादित प्रश्न इति विशेषतो अनभ्युदित विशेष तो अशम उप निषदी शब्द का जैसे बाकी उपनिषद हैं वेदीता का स्वरूप ब्रह्म को बता रही है ऐसे इस केनो उपनिषद में भी तदेव प्रतिपादितम का अर्थ है वेदीता का स्वरूप ही ब्रह्म है इसी अर्थ को इस उपनिषद में भी बताया गया है इस उपनिषद में ब्रह्म वेदिता का स्वरूप है इस अर्थ को बताने के लिए जो पद्धति अपनाई है शिष्य आचार्य के संवादात्मक उसे बता रहे हैं कि प्रश्न प्रतिवचनोक्तियाम इत्याद्य केनेशितम इत्यादि शिष्य का प्रश्न और स्रोत्र से इत्यादि आचार्य का उत्तर रूपा जो श्रुति है प्रश्न प्रतिवचनात्मिका जो श्रुति है उस श्रुति के द्वारा भी यही बताया गया कि वेदिता का स्वरूप ब्रह्म है इसलिए उसे सुवेद्य नहीं कहा जा सकता वेदिता होने से वेद्य नहीं कहा जा सकता और यानी स्रोत्र से से लेकर के वहाँ तक तृतीय मंत्र तक न तत्र चुर्गछति तक ये बात बताई और फिर यद वाचा अनभ्युदित ये नाग अभ्युदयत इत्यादि मंत्रों से इसी अर्थ को स्पष्ट भी किया इसलिए कहा कि यद वाचा अनभ्युदित इति विशेषतो अवधारित इसी अर्थ का विशेष रूप से निर्धारण भी कर दिया कि आत्मा ही ब्रह्म है तदेव ब्रह्मत्व इत्यादि से और केवल प्रश्न प्रतिवचनात्मक श्रुति तथा मंत्रात्मक श्रुति के द्वारा ही वेदिता का स्वरूप ब्रह्म है इस अर्थ को नहीं बताया जा रहा है अपितु ये बताया जा रहा है शिष्ट परिगृहित तत्व भी इस अर्थ में ब्रह्म विद्या संप्रदाय के आचार्यों ने भी इसी अर्थ को स्वीकार किया है इसे अथो अविदितात तद इस आगम वाक्य के द्वारा बताया गया है वागम वाक्य के है। संप्रदाय के आचार्यों का परंपरा उपदेश है तो ब्रह्म वेदिता का स्वरूप है यह अर्थ श्रुति प्रतिपादित है शिष्ट परिगृहित है इसे कहा जा रहा है कि ब्रह्मविद संप्रदाय निश्चयचोक्त अन्य विदिता तो जो श्रोत्रोत्र इत्यादि के द्वारा उपन्यसाने उपक्रांत हैं उसी स्रोत्र से इत्यादि वाक्य से वेदिता का स्वरूप ही ब्रह्म है यह बताया गया और उसी उपक्रम में कहे गए वेदिता का स्वरूप ब्रह्म है इस अर्थ को इस ब्रह्म विद्या संप्रदाय का जो उपदेश वाक्य है अन्य देव अथवा अविदितात अधि इससे शिष्ट परिगृहित भी बताया और इस प्रकार उपक्रम में ब्रह्म वेदिता का स्वरूप है यह केनोपनिषद में कहा गया उपसंहार भी केनोपनिषद का किया जाएगा वेदिता का स्वरूप ही ब्रह्म है इस अर्थ का ज्ञापक वचन से ही इसलिए आगे कहते हैं कि उपन्य उपसंहति स अतम विजानतम विजानता इस वाक्य से उपक्रांत अर्थ का उपसंहार भी किया जाएगा ये उपसंहार वाक्य उपक्रम वाक्य है स्रोत्र से तो ये स्रोत्र से इत्यादि के द्वारा उपन्यास्तम यानि उपक्रांतम वेदिता का स्वरूप ब्रह्म है इस अर्थ का उपसंहार अविज्ञातम विजानता विज्ञातम अविजानताम इत्यादि वाक्य के द्वारा किया जाएगा तो किसी भी ग्रंथ का तात्पर्य विषय उस अर्थ को माना जाता है जिस अर्थ का ग्रंथ के उपक्रम में तथा उपसंहार में क्या हो जाता है साधारण से तो लेते नहीं तो जिस अर्थ का उपक्रम तथा उपसंहार में कथन होता है चर्चा होती है जिस अर्थ की उसी अर्थ में माना जाता है क्या वो तात्पर्य ग्रंथ का इसलिए कहना उपनिषद का तात्पर्य विषय यही अर्थ है वेदिता का स्वरूप ब्रह्म है यह तो आगे हैं है तस्मात्तम एव शिष्य इति बुद्धिम निराकर्तुम तो शिष्य की यदि इस प्रकार की मति हो जाती है कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से जानता हूँ मैं ब्रह्म को जानने वाला हूँ ब्रह्म मेरा वेद्य है मेरे ज्ञान का विषय है ऐसे यदि शिष्य की बुद्धि है नश्चय है यदि शिष्य का तो शिष्य का यह निश्चय निराकरण करना युक्त ही है शिष्य के इस निश्चय का निराकरण करना उचित है क्योंकि ब्रह्म का विषयतया ज्ञान अयथार्थ ज्ञान है ब्रह्म विषय नहीं विषयन विषयी वेदिता वेद्य नहीं, नहीं वेदिता, वेदीता वेदि शक्यो अग्नि अग्निवे तो ये कहते हैं कि वेदिता वेदिता के द्वारा वेदितुम न शक्यः ये वेदितु ष्टी है कर्तार्थ में वेदितु यानी वेदिता वेदिता वेदितुम न शक्य तो जैसे अग्नि के द्वारा अग्नि को जलाना संभव नहीं है ऐसे वेदिता का स्वरूप यानी ब्रह्म वेदिता के द्वारा जानना शक्य नहीं है वेदिता अपने स्वरूप को वेद्य के रूप में नहीं जान सकता ये क्या करता है ऐसा बीच बीच में फूट लगानी पड़े वहां है ऐसा वो बड़ा वाला माइक ठीक था दूसरा दुलाया था तो, तो नहीं वेद वेदिता वेदितुर वेदितुम अने स्वयं वेदिता के द्वारा वेदिता का स्वरूप जानना संभव नहीं है वेद्य बना करके ईदन तया जैसे अग्नि के स्वरूप को अग्नि के द्वारा जलाना संभव नहीं है ये कहा जा रहा और दूसरा कोई ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म से अतिरिक्त वेदिता है भी नहीं जो कि ब्रह्म को वेद्य बना दे क्योंकि श्रुति ब्रह्म से अतिरिक्त वेदिता का निषेध करती हैं ये कह रहा है कि नच च अन्यो वेदिता ब्रह्मनो अस्ति, यश वेद्यम अन्य ब्रह्म अतः ब्रह्म से भिन्न कोई वेदिता हो तो उसका वेद्य ब्रह्म बन सकता है लेकिन ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरा वेदिता है ही नहीं जो ब्रह्म को जान सके ब्रह्म को अपना वेद्य बना सके ऐसा कोई ब्रह्म से अलग वेदिता नहीं है श्रुति ने ब्रह्म से अतिरिक्त वेदिता का निषेध कर दिया निषेध करने वाली श्रुति है नान्यत अतोस्त विज्ञात्री इति अन्यो विज्ञाता प्रतिषिध्य नान्यत नान्यद अतोस्ती विज्ञात्री यह श्रुति ब्रह्म से भिन्न वेदिता का निषेध कर रही है इसलिए वेदिता से भिन्न ब्रह्म ही नहीं तो फिर वो वेद्य कैसे बनेगा वेद्य बनेगा तो वेदिता नहीं रहेगा जैसे दाहक अग्नि दाहक होता है दाह्य नहीं बनता ऐसे वेदिता ब्रह्म वेदिता ही रहेगा वेद्य नहीं बनेगा और उसे यदि कोई वेद्य समझता है तो वह उसका ज्ञान ब्रह्म के विषय में सत्य ज्ञान नहीं है यथार्थ ज्ञान नहीं है और यथार्थ ही ज्ञान है तस्मात वेदा तो वेद्य नहीं है विषय नहीं है और उसे यदि कोई अपने ज्ञान का विषय समझता है जैसे अपने से भिन्न घट को अपने ज्ञान का विषय समझ करके जानता है ऐसे ही ब्रह्म को भी घट के तरह अपने ज्ञान का विषय और स्वयं को ब्रह्म का ज्ञाता समझता है तो वह ब्रह्म विषयक ज्ञान मिथ्या ज्ञान है यथार्थ ज्ञान नहीं है ये कहा कि तस्मात तस्मात्षु वेदां ब्रह्म इति प्रतिपत्तिर मिथ्यव ये मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या निश्चय से शिष्य को विचलित करना जरूरी है यदि शिष्य के बुद्धि में ऐसा निश्चय है ब्रह्म इस प्रकार का ब्रह्म ज्ञान है तो वह ब्रह्म ज्ञान शिष्य के बुद्धि से निकालना जरूरी है इस अभिप्राय से आचार्य का ये कथन उचित ही है यदि मन्य से इत्यादि ये कह रहा है कि तस्मात्तम एव आहो आचार्यो यदि इत्यादि तो तस्मात्नी ब्रह्म का वेद्यतया ज्ञान गलत ज्ञान है मिथ्या ज्ञान है और उस मिथ्या ज्ञान को शिष्य के निकालने के लिए आचार्य का यदि मनय से सुवेदे इत्यादि वचन उचित है युक्तियुक्त है ये जो ननु इत्यादि से यदि इत्यादि पर आक्षेप किया गया था उसका समाधान हुआ सत्यम से लेकर के यहाँ तक वो था ना कि सत्यम इष्टानिश्चिता प्रतिपत्ति से लेकर के यहाँ तक वो समाधान हुआ अब आगे हैं इसी बात को और स्पष्ट किया जा रहा है उपनिषद के उदाहरण को बता करके और लौकिक उदाहरण को बता करके कि यदि मन से सुवेदेती इत्यादि आचार्य का वचन यदि ब्रह्म को कोई शिष्य वेद्य तया जानता है विषय तया जानता है तो वह उसका गलत ज्ञान है यह बताने वाला उचित है वचन इसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है यदि कदाचित मन से सुवेद सुष्टु वेद अहम ब्रह्म इति आचार्य शिष्य को कह रहे हैं कि यदि यानी कदाचित तुम ऐसा मानते हो कि ब्रह्म को मैं जानता हूँ मैं ब्रह्म का ज्ञाता हूँ ब्रह्म मेरा मेरे ज्ञान का विषय है मेरा वेद्य है मेरे द्वारा जाना जा रहा है मैं जान रहा हूँ ब्रह्म को ऐसा कदाचित तुम मानोगे यदि ऐसा मानते हो यदि तो कदाचित यथाश्रुत दुर्विज्ञय अभी क्षीण दोष सुमेधा कच्चित प्रतिपद्यते कश्न न इतिशाशंकम आह यदि इति यदि इत्यादि तो इसलिए आचार्य सशंकित होकर के कह रहे हैं कि ब्रह्म दुर्बोध है सहसा अतीन्द्रिय होने के कारण समझ में नहीं आता लेकिन कोई कोई जो क्षीण दोष है जिसके अंतकरणस्थ किलिश निवृत्त हो गए हैं शुद्ध चित्त है तो कदाचित यथाश्रुतम दुर्विज्ञेय अपनी क्षीण दोष सुमेधा कश्चित प्रतिपद्यते। थे कश्चित के दो विशेषण हैं, जो क्षीण दोष है सुमेधा है चित्त में से ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष निवृत्त हो गए हैं और अतीन्द्रिय अर्थ को उपदिष्ट अर्थ को ग्रहण करने की शक्ति भी है जिसमें वह है सुमेधा तो ज्ञानोत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से रहित तो चित्तवाला और चित्तगत उस सामर्थ्य से संपन्न जो अतीन्द्रिय अर्थ को ग्रहण करने की शक्ति मेधा कहलाती है वो अच्छी तरह से जिसके अंदर है सुमेधा है ऐसा कोई एखाध विरला अधिकारी प्रतिपद्यते कार अर्थ है अहंतया उसे लक्षित करता है अन अन तया उसका निश्चय कर लेता है द्रण निश्चय उसको होता है कि ब्रह्म मैं हू वेद्य नहीं मैं ब्रह्म को जानने वाला हूं ब्रह्म जानने में आने वाला है ऐसा नहीं मैं ब्रह्म हूं इस रूप में वह सुमेधा क्षीण दोष कोई उत्तम अधिकारी निश्चय कर लेता है वह यथार्थ निश्चय और कश्चिन न तो जो अक्षीण दोष है और दुर्मेधा है सुमेधा नहीं है ऐसा न प्रतिपद्यते, यही सब वाक्य सुन करके भी नहीं जान पाता उत्तम अधिकारी जिन वाक्यों को सुन करके ब्रह्म का निश्चय कर लेता है सम्यक निश्चय कर लेता है दूसरा अक्षीण दोष दुर्मेधा नहीं कर पाता ब्रह्म का अहंतया निश्चय इसलिए कहा कि कश्चिन न प्रतिपद्ध इसलिए आचार्य सशंकित होकर के सांकम आह यानी आशंका सहित यानी सशंकित होकर के आचार्य कहते हैं यदि मन्ने से इत्यादि और इस प्रकार की आशंका उचित भी है आचार्य की इसे स्पष्ट करने के लिए आगे कहते हैं कि दृष्ट है है हाँ है है तो है, है। तो ठीक इसमें इष्ट कि यानी उपनिषद में ऐसा देखा भी गया छाद के उपनिषद के आठवें अध्याय में प्रजापति विद्या के प्रकरण में जो विरोचन है अक्षण दोष दुर्मेधा वह विषय रूप शरीर को ही आत्मा समझ बैठा और चार पर्यायों में जाकर के इंद्र जब क्षीण दोष सुमेधा हुए तपस्या करते करते तीन पर्यायों तक तपस्या की चौथे पर्याय में फिर वो समझ पाए अहंतया ब्रह्म को ये देखा गया प्रजापति विद्या में जो कश्चित प्रतिपद्यते थे कश्चिन न प्रतिपद्य इसके उदाहरण बता रहे हैं उपनिषद के ही ये इंद्र जान पाए अहंतया यथार्थ निश्चय इंद्र विरोचन नहीं कर पाए करो तो दृष्ट ये येषो अक्षिणपुषो दृश्यतेश आत्माच ब्रह्म इति उक्ते ब्रह्मपत पंडितो स्वभाव असुराड अपि स्वभावोषवशप्यमी विपरीत शरीर आत्मा इति प्रतिपन्न तो ये दृश्यते दृश्यते पुरुषो आत्मा इति यो अक्षिण दृश्य अक्षिणपुषो दृश्यक्य केक्षिपुष दृष्टा का उपदेश द्रष्टा आत्मा है करके किया अक्षी पुरुष है द्रष्टा साक्षी और उस साक्षी का साक्षी ही आत्मा है ब्रह्म है इस रूप में उपदेश इस वाक्य से किया प्रजापति ने लेकिन प्रजापति के शिष्य पंडित हैं का मतलब इस वाक्य को सुन लिया है श्रोता है हाँ। पंडित कहते हैं जिसे नहीं नहीं मेधावी पंडित वो जो गंधर्व देशस्थ का उदाहरण देकर के छठे अध्याय में बताया जो पंडित हैं और मेधावी है वह अपने गंधर्व देश में पहुंच जाता है दृष्टांत में वहां पंडित शब्द का अर्थ है जिसे मार्ग का उपदेश प्राप्त है वह धन श्रवण करने को जिसे मिला है वेद्य वस्तु का प्रतिपादक जिस वस्तु को जानना है उस वस्तु के प्रतिपादक वाक्य का श्रवण करने को जिसको मिला प्राप्त उपदेश यह पंडित शब्द का अर्थ निकलेगा हा हा श्रोता जिस वस्तु को जानना है उस वस्तु का प्रतिपादक वाक्य सुन लिया है जिसने वो पंडित है तो ये ये स्वक्षि पुरुषो दृश्यते येष आत्मा इतिवाच ये तद अमृतम अभयम ये त्र इस वाक्य का जो अर्थ है आत्मा ब्रह्म है करके मैं ब्रह्म हूं ये प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का उपदेशक तत्वसी वाक्य जैसा आत्मा ब्रह्म का एकत्व बताता है ऐसा ये वाक्य भी ब्रह्मात्म एकत्व बताने वाला है यही तो उपनिषदों से जानना है तो ये ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपादक वाक्य का उपदेश श्रवण कर लिया विरोचन में इसलिए पंडित है लेकिन और असुरराड़ भी है असुरों का राजा है विरोचन लेकिन चित्त निर्दोष न होने से क्षीण दोष जानता है न एक क्षीण दोष नहीं है अक्षीण दोष है इसे बताने के लिए कहा स्वभाव दोषवशात अनुपद्यम अपि विपरीतम अर्थम शरीरम आत्मा इति प्रतिपन्न तो हो शरीर स्वभाव दो स्वसाद अनुपद्यम अपनी विपरीतम उपपद्यमान कहते हैं युक्ति से सिद्ध होने वाला अर्थ और जो युक्ति से सिद्ध नहीं होता अर्थ उसे कहा जाता है अनुपद्यमान अर्थ रहित अर्थ युक्ति रहित अर्थ अयुक्त अर्थ वो क्या है शरीर आत्मा है ये अर्थ अनुपपद्यमान अर्थ है ये विपरीत अर्थ है युक्ति से सिद्ध होने वाला अर्थ नहीं है तो अपि अपरीतम अर्थम शरीरम आत्मा इति प्रतिपन्न विपरीत ही अर्थ का ग्रहण कर लिया अयुक्त अर्थ का ग्रहण कर लिया विरोचन इसलिए जो अक्षीण दोष हैं और दुर्मेधा है वह नहीं ग्रहण कर पाता आत्मरूप से ब्रह्म का इसका ये उपनिषद में उदाहरण है दर्शन हो रहा है और इंद्र जब क्षीण दोष हो गए और सुमेधा हो गए तो यश संप्रसाद अस्म शरीर समुत्था परम ज्योतिपस्य स्वन रूपेण वाक्य उसी अर्थ को बता रहा है यह एशो इति ये येष अक्षिणी पुषो दृश्यते यश आत्माच यह अमृत ब्रह्म इस वाक्य ने जिस अर्थ को बताया था चौथे पर्याय में जब दोषत्व सुमेधत्व ये विशेषताएं इंद्र में आई तो इंद्र ने आत्म से ब्रह्म को जाना ते कि तथा इंद्रो देवराट सक्रित, च स्वभाव दोष चतुर्थे पर्याये प्रथमोक्तम एव ब्रह्म प्रतिपन्नवान तो तीन पर्याय में तो चित्त सदोष होने के कारण क्षीण दोष न होने के कारण नहीं जान पाए चौथे पर्याय में जब एक सौ एक वर्ष की साधना से सारे दोष ज्ञान की उत्पत्ति में जो प्रतिबंधक थे निवृत्त हो गए क्षीण दोष हो गए तो ब्रह्म का मय के रूप में ग्रहण कर लिया जो प्रथम पर्याय में उक्त अर्थ था उसी को शब्दांतर से चतुर्थ पर्याय में बताया और जान लिया ये उपनिषद में देखा गया इस पर थोड़ी टीका है इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे